कर्म योग के अनुष्ठान कर्मयोग के अनुष्ठान ऐसी अंताकरण की, की? शुद्धि तो अंताकरण की लगाइए तो योगा अनुष्ठान जनि सत्व शुद्धि हुई सत्व का अर्थ है अंताकरण की शुद्धि है योगा अनुष्ठान से जन्म हुई अंताकरण की शुद्धि सत्व शुद्धि हुई और सतुद्धि से जन्म क्या होगा ज्ञान ज्ञान हाँ बुद्धि मतलब ज्ञान ठीक है। ये हाँ है। मतलब है। परमार्थ दर्शन लक्षण बुद्धि ऐसा शब्द कभी आया पहले हाँ वही लेना कर्म योग के अनुष्ठान से जन्म सत्युशु और उससे जन्य परमार्थ दर्शन रूप बुद्धि कब प्राप्त होती है नवात्मा का ज्ञान कब प्राप्त होता है उच्चते इस पर कहते हैं या ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं देखो यदा बुद्धि व्यतीतरिष्यति है ना ते बुद्धि मोहकलिल यदा ते बुद्धि जब तेरी बुद्धि मोरूपी दलदल को पार कर जाएगी दलदल समझते हैं <खीचर> तो बरसात में हो जाता है ना दलदल की चढ़ शब्द है जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी मोह बहुत बड़ा दलदल है उसमें फंसा रहता है आदमी है ना जीव मोह में फसा रहता है जब तेरी बुद्धि मोरूपी दलदल को पार कर जाएगी तदा श्रोतव्य स्रोत से निर्वेदम गंता श्रोतव्य निर्वेदम तब ए, सुन तब सुन्ने योग विषय तथा सुने हुए विषयों से वैराग्य को प्राप्त होगा निर्वेदम करते वैराग्यम निरुपर पूर्वक ये विभिन्न धातु वैराग्य अर्थ में हो जाती है तब शून्य योग्य तथा सुने गए विषयों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा ध्यान देना शून्य योग्य विषय मन में बहुत कुछ आकांक्षाएं बनी रहती है ना हम अमुक वस्तु को जान ले अमुक वस्तु को सुन लें अमुक वस्तु को देख लें ऐसी आकांक्षाएं बनी रहती है स्रोतभ्य विषय की मतलब सुनने योग्य विषय की जानने योग्य विषय की और जो विषय सुने गए हैं उनको भी पा, पाने की इच्छा बनी रहती है और सुनने की इच्छा बनी रहती है उनको सुनने की इच्छा प्राप्त करने की इच्छा सब बनी रहती है लेकिन जब मोरूप यह सब क्यों होता है मोरूपी दल दल के कारण होता है और मोरूपी दलदल से जब बुद्धि पार हो जाएगी तब ऐसी कोई सुने गए विषय और सुनने योग्य विषय दोनों से बैराग हो जाएगा मतलब ना कुछ जानने की इच्छा कुछ भी जानने की इच्छा हाँ जब कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रहेगी तो उसे प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं होगी प्राप्त काम हो जाएगा व्यक्ति ठीक है चमकी लगेगी यदा ते बुद्धि जब तेरी बुद्धि मोरूपी दलदल को पार कर जाएगी तब सुनने योग्य श्रोतव्यस्त कर सुनने योग्य और चार श्रोत और सुने गए भी सिंह से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा ठीक है यहाँ जो सुनने योग्य है ना ये देखने योग्य का भी उस लक्षण समझ लेना अब लगाइए पाटा यदा करते यशमिन का लेते करते तो यहाँ षठी जो लगी है ना स्रोतज्ञ से सुत वैराग्य भी एक चित्त की वृत्ति है इसलिए ऐसा समझना नहीं ऐसा समझना जैसे घटस्य ज्ञानम होता है ना ज्ञानम घटस्य रागा घट विषय राग घटस घट विषय राग घट विषय ज्ञान घट विषय इच्छा वो इसी ष्ठी यहाँ लगा दिया है और पंक्ति देखेंगे तो मोह कलिलम अर्थ करते हैं मोहात्मकम कालुष्यम मोह कलिलम का क्या अर्थ है मोहात्मकम कालुष्यम मोहात्मक अर्थ है अविवेक रूपम कलिल यहाँ पर दोष थे दोष दोषीचर भी कर सकते हैं है ना मोह कलिलम का अर्थ है मोहात्मकम कालुष्यम मोहात्मकम कर अविवेक रूपम और कालुष्यम का क्यार्थ है दोष तो मोह कलिल अविवेक रूप दोष हाँ अब इससे क्या होता है किससे मुह कलिल से क्या होता है तो बताते हैं ए ना एन से क्या होगा मोह कलिल hmm. है ना so, you... या आत्मक कालुष्य से जिस आत्मक कालुष्य से या जिस मोह रूप कलिल के द्वारा आत्मा तथा अनात्मा के विवेक ज्ञान को कलुषित करके आत्मा तथा अनात्मा के विवेक ज्ञान को आच्छादित करके ये आत्मा है ये अनात्मा है इस प्रकार जो विवेक ज्ञान होता है उस विवेक ज्ञान को आच्छादित करके विषय के प्रति अंताकरण को प्रेरित किया जाता है एन किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है हाँ ठीक है जिस मोर रूप कलिल के द्वारा या जिस मोर रूप दोष के द्वारा आत्मा तथा आत्मा के विवेक ज्ञान को आच्छादित करके विषय के प्रति अंताकरण को प्रेरित किया जाता है विषय के प्रति अंताकरण को प्रवृत्त किया जाता है मतलब विषय में अंताकरण को लगाया जाता है तत् तथ से क्या लेना है मोह मोहकलिलम क्या लेना है तो उस मोह कलिल को जब तेरी बुद्धि पार कर जाएगी या अतिक्रमण कर जाएगी बेरी तरह स्थिति काम स्थिति पार कर जाएगी या अतिक्रमण कर जाएगी तो बुद्धि मोह मोहकलिल का अतिक्रमण कर जाएगी मोह एक बहुत बड़ा दोष है ना अंत्या की बहुत बड़ी अशुद्धि है ये मोह कलिल तो मोह कलिल को बुद्धि पार कर जाएगी अर्थात जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तभी इसका तात्पर्य बताते हैं वास्तविक शुद्धि भावम आप कि जब भाव को प्राप्त हो जाएगी या ऐसा समझना जब, जब कर लेना जब शुद्धि भाव को प्राप्त होगा मतलब जब, जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी या ऐसा कर सकते हैं जब बुद्धि शुद्धि भाव को प्राप्त हो जाएगी बुद्धि शुद्धि भाव को प्राप्त हो जाएगी मतलब जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी जब बुद्धि शुद्ध हो गयी तो ध्यान देना शुद्ध बुद्धि किसकी ओर लगती है आत्मा की ओर अशुद्ध बुद्धि श्रोतभ और, बुद्ध और विषयों में लगती है अशुद्ध बुद्धि की प्रवृत्ति किधर होती है श्रोतभ और श्रोतभ हाँ श्रोतभ और श्रुत विषयों में अशुद्ध बुद्धि विषयों की ओर जाती नहीं है तदाक अर्थ है तब तदाकर्थ वास्तव में देखेंगे तस्वीन काले गर्थ है प्राकसी गम धातु है ना हम, तो जो गमन अर्थ वाली धातु हैं इनका ज्ञान और प्राप्ति अर्थ भी होता है तो यहाँ प्राप्ति अर्थ लिया लियान अर्थ वाली धातु करते प्राप्ति अर्थ भी होता है कहीं ज्ञान अर्थ भी लिया जाता है यहाँ प्राप्ति अर्थ हो गया है गंताशी करते है प्राप्त होगा निर्वेदम कर वैराग्यम वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा श्रोतव्य सदस्य इसका अभिप्राय बताते हैं भाष्यकार शब्दार्थ नहीं बता रहे हैं अभी प्राय बता रहे हैं कि तब सुनने योग्य तथा सुना हुआ विषय निष्फल हो जाता है सुना सुना गया और सुना हुआ विषय को प्राप्त होता है। मतलब समझो आप दुनिया भर की जानकारी रखते हैं, देश विदेश की डॉक्टरी की इंजीनियरिंग की सब रखते हैं, और फिर इसके बाद आप क्या है आपकी अध्यात्म में रुचि हुई आपने अध्यात्म शास्त्र का श्रवण किया मनन किया निर्ध्यासन किया इसके पहले निष्काम कर्म की हंता मनन मन करते करते आत्मा का साक्षात्कार साक्षात जीवन का परम लाभ मिल गया ना? ये आपको देश विदेश के ज्ञान से मिला है क्या नहीं। नहीं। नहीं। नहीं? नहीं। कोई कंप्यूटर और ये डॉक्टरी की विद्या से तो नहीं मिला ना तो क्या लगेगा तुमने तो धरती पर परिश्रम किया इसमें निष्फल हो गया ना और आगे भी कुछ जानने की इच्छा रहेगी आगे भी कहेगा ये जान लो वो जान लो सोचेगा उसमें दिमाग खराब करना समझ गए सब निष्फल हो जाता है तथा श्रोतव्यम चाह्रोतम तब योग तथा सुना हुआ विषय निष्पल हो भी जाता है या कुछ भी नहीं कहते हैं ना एक को जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है उपनिषद एक को प्राप्त करने से सब कुछ प्राप्त किया हुआ हो जाता है तो फिर एक कुछ पकड़ना चाहिए जिससे सब कुछ हो जाए आगे देखेंगे मोह कलिला या मोहरूपी दलदल को पार करने के द्वारा जो मोह रूपी दलदल को प्राप्त कर लिया है तो क्या हो जाएगा उसको तो बताते हैं लब्ध आत्म विवेक प्रज्ञा है यहाँ पर लिखिए लब्धा आत्मा अनात्म विवेक प्रज्ञ चलेगा आत्मा अनात्म इतना जोड़ लो और सभी सब यथा वो आत्मा है ना आत्मा अनात्मे मतलब आत्मा के साथ अनात्मा भी ले लेना है आपको तो क्या हो गया लब्धा आत्मा अनात्म विवेक प्रज्ञा हम्म लब्धकार से क्या है प्रहते क्या अर्थ है प्राप्त हुए आत्मा तथा अनात्मा के विवेक से जन्य प्रज्ञा वाला आत्मा तथा अनात्मा के विवेक से विवेक से आत्मा अनात्मा का विवेक कैसे कि ये घटादी पदार्थ ये बाय पदार्थ कैसे हैं अनात्मा है, अनात्मा है। हुँ। हुँ। और अंतर पदार्थ में चेतनात्मा है हु? और जो अनात्मा है उनका ये जनते ज्ञान होता है ना अयम घटा एयम और जो अंतर आत्मा है उसका ही अंतरिन ज्ञान होगा हाँ तो इस प्रकार अलग अलग समझना है कि जो अनात्म पदार्थ हैं वो परछिन्न हैं, जड़ रूप हैं और आत्मा ऐसा है तो आत्मा अनात्मा का जब विवेक हो जाएगा तो विवेक से और अच्छा आत्मा से ज्ञान होता है विवेक के बाद में क्या होता है और अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा ज्ञान होता है कि मैं आनंद रूप हूँ ब्रह्म हूँ ऐसा ऐसा देखना आत्मा तथा अनात्मा के विवेक से जन प्रज्ञा वाला मैं अब आप श्याम जो क्रिया है उत्तम पुरुष एक की है इसलिए अहम का अध्यान कर लेंगे क्या लब आत्म विवेक अहम प्राप्त क्या हो गई है प्रज्ञा क्या प्राप्त हो गई है कैसे वो जन प्रज्ञा आत्मा तथा अनात्मा के विवेक से जन्म है विवेक भी एक प्रकार, प्रकार का ज्ञान है hmm. उस विवेक ज्ञान से जन्य hmm. है आत्मा तथा अनात्मा के विवेक तो ज्ञान से जन्म प्रज्ञा वाला मैं कर्मयोग से जन्म परमात्मय रूप फल को कब प्राप्त करूँगा क्या कर्म योग से जन्म परमार्थ योग रूप फल को कब प्राप्त करूंगा कर्म योग से जन्म क्या है परमार्थ योग, परमार्थ योग. तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना परमार्थ योग क्या है यहाँ पर आत्म ज्ञान है परमार्थ योग क्या है तो दो दोनों में अंतर समझिए एक तो लब आत्म विवेक गया अभी एक परमार्थ योगम इनमें अंतर ध्यान देना परमार्थ योगम में जो आत्मा का अपरोक्षात्मक ज्ञान लेना है आत्मा का हाँ अपरोक्ष ज्ञान लेना है साक्षात्कार लेना है और जो वहाँ पर लब आत्म विवेकज प्रज्ञा है ना तो ये प्र, ये प्रज्ञा परोक्ष है ये प्रज्ञा कैसी है हाँ शास्त्र सुन करके जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है परोक्ष ज्ञान और मनन निर्ध्यासन करने पर फिर क्या होता है परोक्ष होता है ये मतलब है आ? हाँ जी फल नहीं परमार्थ योग रूप फल समान विभक्ति वालों का एक साथ उनमें होता है कर्म योग जम फलम और परमार्थ योगम दोनों में दोनों में द्वितीय एक वचन लगा है ना तो दोनों एक ही अर्थ को कहेंगे है ना कर्म योग से जन्म क्या बोलो परमार्थ योग और कर्म योग से जन्म फल क्या है नहीं शुद्धि तो के बाद में परमार्थ योग है ना कर्म योग से सीधे फल तो चित्त शुद्धि होगी और बाद में क्या होगा परमार्थ योग तो यहाँ पर कर्म योग से जन्म फल है और कर्म योग से जन्म क्या है वही परमार्थ योग है फल ही। तो समान विभक्ति वाले पदों का एक साथ हमने होता है एक ही अर्थ को कहते हैं ठीक है, है? हाँ। ये परमार्थ योग रूप फल को प्राप्त करूँगा लग जाएगा सिमो रूटी दल दल के अतिक्रमण के द्वारा प्राप्त भी आत्मा तथा अनात्मा के विवेक ऐसी जन्य प्रज्ञा वाला मैं कर्म योग से जन्य परमार्थ योग रूप फल को कब प्राप्त करूंगा इसी चेत तक क्या हुई शंका है ना यदि ऐसा पूछना चाहे तब सुनू तो सुनो भगवान कहते हैं कि कब तू परमात्म योग को प्राप्त करेगा अच्छा हाँ मोक्ष का साक्षात साधन तो ये, ये वही है ना मोक्ष अपरो से ही होता है ना ये तो है ज्ञान से अविद्या निवृत्ति को मोक्ष कहा जाता है ना ज्ञान से जो अविद्यानिवृत्ति होती है अविद्यानिवृत्ति को मोक्ष कहा जाता है ऐसा है अच्छा ज्ञानम योगा ज्ञानी योगा है ऐसा अब ये देखिए लगाइए आगे श्रुति यदा विधा वागो दे अब ये बताते हैं ये कब परमार्थ योग को प्राप्त करेगा श्रुति विप्रतिपन्ना ते श्रुति विप्रतिपन्ना ये ना ते सु, ये श्रुति विप्रतिपन्ना का अर्थ पहले लगा लो फिर बता देंगे आपको श्लोक करके। अर्थ विप्रतिपन्ना भाष में देखेंगे जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा ध्यान देना श्रुति विप्रतिपन्ना श्रुति विप्रतिपन्ना लगा क्या श्रुति विप्रतिपन्ना श्रुति विप्रतिपन्ना मूल श्लोक में श्रुत विप्रतपन्ना शब्द है न श्रुत तो विप्रजपन्ना में तृतीय तत्पुरुष समास है कैसे समास होकर क्या बनेगा श्रुत विप्रजपन्ना श्रुतवी का अर्थ है यहाँ श्रवण जी सृतवी का श्रवणे से सृथ्वी का क्या अर्थ यहाँ श्रवणे शून्य से शून्य से अर्थ है और विप्रतिपन्ना का अर्थ है नाना प्रतिपन्ना की नाना रूपों को प्राप्त हुई नाना रूपों को हाँ शून्य से नाना रूपों को प्राप्त हुई या नया नाना भावों को प्राप्त हुई तो नाना रूपों को प्राप्त हुई कौन बुद्धि नाना रूपों को प्राप्त हुई कौन हाँ अब देखना अब थोड़ा पहले वाले शब्दों को देखेंगे भाषण में श्रुतपन्ना है ना आरंभ में कि सुनने से नाना रूपता को प्राप्त हुई तो किसे सुनने से अनेक सात साधन और संबंध के बोधक वचनों के सुनने से प्रकाशन करता है यहाँ पर बोधक प्रकाशन यहाँ कर्ता में लुट प्र है प्रकाशकर्थ में है मतलब प्रकाशन का क्या हुआ यहाँ पर बोधक और बोधक कौन वचन प्रकाशन करोधक वचन प्रकाशन का क्या कराने वाले बचन। किस सुनने से किस तो बोध कराने वाले वचन किसका बोध कराने वाले देखना अनेक साध्य का बोध कराने वाले अनेक साधन का बोध कराने वाले और उन साध्य साधन के संबंध का बोध कराने वाले वचन साध व्यक्ति जिसको प्राप्त करना चाहता है वो क्या होता है साधन मान लीजिए कोई धन प्राप्त करना चाहता है तो धन क्या हो गया साध्य कोई स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है तो साधन क्या हो गया और उसका, उसका साधन साधन यज्ञ आदि हो गए हैं यज्ञ हम उसके साधन हो गए अच्छा धन संपत्ति जो भी या व्यक्ति लौकिक सुख चाहता है वो सब हो गए साध्य उनका जो ज्योतिष आदि कर्म क्या हो गए लगा वैदिक कर्म याद आदि कहे गए हैं हो गए साधन तो अनेक प्रकार के साध्य हैं तो है। और अनेक प्रकार के साधन हैं फिर उनके संबंध को भी जानना है साध्य साधन का क्या जानना है संबंध साधन को किस प्रकार करने से साध्य की प्राप्ति होगी साधन को किस प्रकार करने से साध्य की प्राप्ति होगी हाँ तो अनेक साध्य अनेक साधन तथा उन दोनों के संबंध के बोधक वचनों से या संबंध को बोध कराने वाले वचनों से अब ध्यान देना बुद्ध जब यदि ये, ये मालूम हो जाए कि ज्ञान से मोक्ष होता है आत्मा कैसा है अकर्शा है ज्ञान रूप है आनंद रूप है और इस प्रकार आत्मा के ज्ञान से क्या होता है मोक्ष होता है एक तो ये हो गया ना और फिर क्या है कि अमुक अमुख क्या है साध्य है अमुक अमुख साधन है इनका संबंध है तो ध्यान देना बुद्धि नाना रूपता को किस को कब प्राप्त होगी जब इनको सुनेगा तो एक जैसी बुद्धि रहेगी और जो मुमुक्षु को बता दिया जाए कि आत्मा जो है दे से भिन्न है कि तुम देश से भिन्न हो आनंद रूप हो ज्ञान रूप हो तो उसकी बुद्धि क्या होगी अनेक रूपता को प्राप्त होगी अब निय। अनेक रूपता को प्राप्त होगी मुमुक्षु की बुद्धि जी मुखु को बता दिया जाए कि तुम देह नहीं हो तुम आत्मा हो ज्ञान रूप हो आनंद रूप हो तो ऐसा जो मुमुक्षु सुनेगा तो उसकी बुद्धि अनेक रूपता को प्राप्त होगी नहीं होगी अब बताया जाए कि स्वर्ग साध्य है उसका साधन ये है हाँ धन साध्य है उसका साधन ये है इस ऐश्वर्य साध्य है उसका साधन ये है तो ऐसा सुनने से बुद्धि क्या होगी अनेक रूपता को है ना ये कर लेंगे ये कर लें हमको इधर से सफलता मिलेगी इधर से सफलता मिलेगी किससे जीवन अच्छा हो जाएगा ये इस प्रकार सुनने से क्या होता है बुद्धि नाना रूपता को प्राप्त होती है ना और जो मोक्ष प्राप्ति का साधन ज्ञान है तो ज्ञान को सुनने से नाना रूपता को प्राप्त होती बुद्धि वहाँ तो एक ही लक्ष्य हो जाता है न तो लगाइए अनेक साध्य साधन तथा उनके संबंध में के बोधक वचनों के सुनने से बोधक वचनों के सुनने से के के सुनने सुनने से, से बोधक, से, बोधक से। नाना रूपता को प्राप्त हुई और नाना रूपता को प्राप्त हुई बुद्धि कैसी होती विक्षिप्त निर्णय नहीं कर पाता व्यक्ति हम क्या कर ले कैसे जब मिल जाएगा लोग सोचते हैं ये करें कि वो करें ऐसा ही तो वही विक्षिप्त बुद्धि रहती है विक्षिप्ता सती करते विक्षिप्त होते हुए विक्षिप्त हुई सती का क्या अर्थ है विपरीत हुई सती है ना हुई अर्थ है सती का, करते तो यदा करते काले इस क्या है स्त्री था? था? भूता स्त्री भूता भविष्य अब लगाइए श्लोके श्रुत श्रुद विपरीत पन्ना है अनेक साध साधन तथा उनके संबंध बोधक के वचनों के सुनने से या उनके संबंध बोधक शास्त्र के वचनों के सुनने से सुनने से विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि सुनने से विक्षिप्त हुई तेरी, तेरी बुद्धि या इनके सुनने से नाना रूपता को प्राप्त हुई तेरी बुद्धि, बुद्धि ते हो गया ना अनेक साध साधन तथा उनके संबंध बोधक वचनों के सुनने से नाना रूपता को प्राप्त हुई तेरी बुद्धि यदा निश्चला समाध अचला या सती जब निश्चल होकर समाधि में अचल हो जाएगी जब निश्चल होकर समाधि में अचल हो जाएगी कौन बुद्धि निश्चल होकर किसमें अचल हो जाएगी समाधि में या समाधि का तो भाषा करेंगे आत्मा बताएंगे कि जब तेरी बुद्धि निश्चल होकर आत्मा में अचल हो जाएगी आत्मा में अचल हो जाएगी स्थापित कर जाएगी तदा योगम वापससी तब तू योग को प्राप्त करेगा किससे प्राप्त करेगा तो योग को प्राप्त करेगा योग यहाँ पर क्या है परमा योग जो ऊपर आया ना परमा योग को प्राप्त करेगा आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करेगा अब ये इसको लगाइए के सारे इस का क्या अर्थ है स्त्री मूटा भविष्य स्थिर हो जाएगी है निश्चलाकार अर्थ है यहाँ पर विक्षेप चलन उगर जी मतलब विक्षेप और चलन से रहित होकर थो के थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पर लिखिए बुद्धे बुद्धे, बुद्धे, प्रच्युतिषय चिंते थवत्या विषय चिंतित यावत इसको समझिए क्या लिखा है विक्षेप हाँ बुद्धि बुद्धि का विक्षेप बुद्धि का तो बुद्धि का विक्षेप क्या है उसको बताते हैं आत्मस्वरूप प्रचित की आत्मस्वरूप से चुप हो जाना आत्मस्वरूप से तो स्वरूप से चुत होने का मतलब क्या है विषय चिंतित चिंतन विषय का चिंतन विषय का, का? तो विषय का चिंतन करना ये क्या है विक्षेप है विषय का चिंतन करना ये क्या है विक्षेप है तो निश्चला कर विक्षेप और चलन से रहित होकर के तो विक्षेप से रहित होने का मतलब क्या है विषय चिंतन से रहित होकर आत्मसरूप से प्रचुति से रहित होकर अच्छा अब ध्यान देना रहा क्या सब देख विकल्प है क्या नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा चलन आ ना कि विक्षेप और चलन से रहित होकर के अच्छा तो विक्षेप तो क्या हो गया बोल देना एक बार विषय चिंतन अच्छा विषय चिंतन और चलन का मतलब है कि अपना एक चलन शब्द है ना चंचलता चंचलता होगी तो फिर किसी एक का चिंतन नहीं होगा एक के बाद दूसरा फिर तीसरा ऐसा नया नया चिंतन होता रहेगा तो इस प्रकार है विक्षेप और चलन से रहित होगा श्लोक संख्या क्या है तिरपन है विक्षेप और चलन अच्छा अचल अच्छा शब्द एक अलग आया है क्या इसमें तो ठीक है भाई चंचलता ले लेना आप हाँ की विक्षेप और चंचलता से रहित होकर कर के समाधव ये हो गया होकर के सफीकर हो से होकर करते देखेंगे या समाधि बताते हैं समाधु आगे लिखा है आत्मनी मिला आत्मनी। समाधु समाधो क्यार थे तो समाधु करते आत्मनी कैसे हुआ तो बताते हैं समाधियते चित्तम अस्मिन समाधी। समाधि समाधीये चित्तम अस्मिन समाधि समाधि चित्त को लगाया जाता है इसमें चित्त को लगाया जाता है या इसमें चित्त को एकाग्र किया जाता है इसमें चित्त को एकाग्र किया जाता है, है इसलिए इसे समाधि कहते हैं लगेगा अस्मिन चित्तम समाधीयते इसी समाधि इसमें चित्त को समाहित किया जाता है इसलिए इसे समाधि कहते हैं चित्त को किसमें समाहित किया जाता है आत्मा में इसलिए आत्मा को क्या कहते हैं समाधि तो यहाँ पर ध्यान देना एक जगह समाधि करते अंत्याकरण किया था ना वहाँ समाधि ये थे चित्त मेन ऐसा था हाँ वह अंत्याकरण किया था अर्थ और यहाँ समाधि का क्या है आत्मा है चलिए समाधि करते आत्मा तस्वीन तस्वीन से क्या लेना है आत्मा ने इसलिए आत्मा में अब ये ध्यान देना कि आत्मा में निश्चल लो करके आत्मा में बुद्धि अचल हो जाएगी अचलाकर उसमें भी मतलब आत्मा में स्थित होने पर भी अचलाकर्ष विकल्प वर्जिता विकल्प कर लिखना वृत्ति बुद्ध, विकल्प बुद्धी है बुद्धि वृत्ति बुद्धि की वृत्तियाँ लिख सकता है अच्छा अब ध्यान देना वहाँ जिसमें रखा जाता है हाँ बुद्धि हाँ समाधि ये अश्विन है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है जिसमें क्या है कि इस भोग पदार्थ इसमें रखे जाते हैं अश्विन नहीं है ठीक है भोग पदार्थ जिसमें रखे जाते हैं इस तरह ठीक है ठीक है, है, है? है, है अब देखना अचला करता है विकल्प विकल्प तो, वर्जी का तत्प्राप्ति करते है वैसा मतलब आत्मा में स्थित होने पर भी विकल्प से विकल्प क्या किया, क्या किया बुद्धि वृत्ति क्या से किया हाँ वृत्ति जानते हैं विषयाकार परिणाम अंताकरण का विषयाकार परिणाम या बुद्धि का विषयाकार परिणाम ये क्या है बुद्धि की वृत्ति है है ना न आ, जैसे कि अंताकरण विषय देश में जा करके विषय के आकार का हो जाता है जल खेत में जाकर के खेत का आकार का हो जाता है अंतःकरण विषय देश में जाकर विषय के आकार का हो जाता है विषय जब समक्ष है तो नेत्र द्वारा अंतःकरण वहां जाकर नेत्र के विषय के आकार का होगा और जब अंदर के विषय है इस मिट्टी किसी वस्तु की आती है तो वो तो भाई विषय अभी नहीं है अंदर है ना तो अंदर ही उसके आकार का कौन हो रही बुद्धि हो तो रही है ना उसके आकार की या बुद्धि मतलब अंताकरण तो अंताकरण का विषय आकार परिणाम ये क्या है वृत्ति है जैसे कि आपको घट ज्ञान पट ज्ञान दंड ज्ञान ये सब क्या है ये ज्ञान ज्ञान ये क्या है वृत्तियां ही है ये क्या है ये? वृत्तियाँ ही है ठीक है ना हम्म वृत्ति का अर्थ होता है वित्तीय आकार परिणाम या तो समझ लेना वृत्ति का अर्थ यही है कभी अंतःकरण जो है ना घटाकार होगा कभी पटाकार होगा कभी स्त्री का होगा कभी मोह का होगा कभी राग का होगा है रागत द्वेश शोक मोह ये सब क्या है अंताकरण ही तो है ना ये सब क्या है अंताकरण यह अंताकरण की है, वृत्तियाँ हैं लगाइए अब पंक्ति लगाना विकल्प वर्जिता करते है कि विकल्प से रही होकर या बुद्धि की वृत्ति से रही होकर मतलब क्या है कि उस समय दूसरी कोई वृत्ति नहीं होना चाहिए है जब आत्मा में चित्त लग गया तो उस समय आपको घट ज्ञान पट ज्ञान दंड ज्ञान और ये सब अन्य ज्ञान रहने चाहिए नहीं। तो यही मतलब अन्य वृत्तियाँ नहीं होनी चाहिए अन्य वृत्तियाँ हाँ अन्य ज्ञान नहीं होने चाहिए ये नहीं की थोड़ी देर रात में लगा फिर दूसरी जगह मन चला गया दूसरी वस्तु का ज्ञान होने लगा ऐसा नहीं होना चाहिए तदाकर्थ है योगम अवापी योग विवेक प्रज्ञा जिसको परमार्थ योगम कहा गया था उसके लिए ये शब्द है हाँ तो ये जो जिसको हाँ ठीक है तो यहाँ क्या शब्द विवेक प्रज्ञा लिख सकते हैं विवेक द्वारा जाता प्रज्ञा विवेक द्वारा होने वाली प्रज्ञा और ये प्रज्ञा कैसी है, है।, है ये अपरो तो परमार्थ योगम के लिए कहा जाता है विवेक द्वारा जाता प्रज्ञा या विवेकज प्रज्ञा भी कह सकते कि विवेक द्वारा होने वाली अपरोक्ष प्रज्ञा को प्राप्त करेगा और यहाँ पर ध्यान देना विवेक द्वारा होने वाली प्रज्ञा को का नाम भाषाकार यहाँ पर क्या कह रहे हैं समाधि तो यहाँ पर समाधि जो है प्रज्ञा का नाम है अपरो ज्ञान का नाम समाधि है परमार्थ योगम था ना और यहाँ परमार्थ योगम के लिए क्या शब्द आया विवेक प्रज्ञा और उसी के लिए क्या शब्द आया समाधि तो समाधि सब शब्द परमार्थ योग के लिए हो गया है ये ध्यान रखना सब योग को प्राप्त करेगा योग करते हैं विवेक द्वारा विवेक प्रज्ञा रूप समाधि को प्राप्त करेगा आगे देखेंगे चलिए प्रश्न बीजम प्रतिलब्ध की प्रश्न के कारण को पाकर प्रश्न के कारण को प्रश्न का कारण होने पर क्या होता है प्रश्न प्रश्न का हेतु होने से क्या हो जाएगा तो वही है कि प्रश्न के कारण को पाकर अर्जुन बोला कौन बोला, बोला। तो प्रश्न का कारण मिलने से क्या है प्रश्न कर दिया अब ऐसा लगाना लब्ध समाधि प्रज्ञा से प्राप्त की हुई समाधि रूप प्रज्ञा वाला ध्यान देना पूर्व में भाष्यकार ने समाधि का प्रयोग किसके लिए किया है विवेक प्रज्ञा के लिए है न हाँ। तो वही है की प्राप्ति की हुई समाधि रूप प्रज्ञा वाले मनुष्य के लक्षण जानने की इच्छा से बोधया का क्या है बोधम हाँ लक्षण जानने की इच्छा से यहाँ पर लिख लो थोड़ा समाज से आ सकते लब्धा समाधो आत्मनि प्रज्ञा ए लब समाधो आत्मनी प्रज्ञा ए ये दिग्रे लिखा दिया है समाधो को क्या अर्थ है आत्मनी समाधो को क्या अर्थ है आत्मविस्क प्रज्ञा जिसने प्राप्त कर ली है लब्धा है ना प्राप्ता? प्राप्त कर ली है आत्म आत्मविश्यक प्रज्ञा जिसने प्राप्त कर ली है आत्म आत्मविश्यक ज्ञान जिसने ठीक है समाज से यदि करना हो तो अपना आप कर लेना यहाँ शब्द क्या है समाधि प्रज्ञा से ना mm. अच्छा पहले तो यहाँ पर ऐसा होगा समाधु प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा ऐसा सप्तमी तत्पुर प्रज्ञा थी और फिर क्या होगा लब्धा समाधि प्रज्ञा एन फिर वो भी कर देंगे लब्धा समाधि प्रज्ञा एन की समाधि प्रज्ञा जिसने प्राप्त कर ली है आत्मविश्य ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है, तो है। लगाइए तो इसका अत्यार्थ हो जाएगा आत्मविश्यक ज्ञान को प्राप्त किए हुए मनुष्य के लक्षण जानने की इच्छा से क्या कहेंगे आत्मविश्यक ज्ञान को प्राप्त किए हुए मनुष्य का या आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए मनुष्य का लक्षण जानने की आ, या आत्मज्ञानी के लक्षण जानने की इच्छा से लगाइए ऐसा इच्छा से कौन बोला अर्जुन ऐसा करना प्रश्नम प्रतिलब्ध प्रश्न बीजम प्रतिलब्ध लब्धमाधि प्रज्ञ लक्ष्मण अर्जुन उबा लगा लेंगे क्या प्रश्न तो भी हम बीच समाधि स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि देखिए इसको स्थित प्रज्ञ शब्द आया है ना उसका लब्ध समाधि प्रज्ञ पहले आया ना उधरिका में भाष्य में तो लब्ध समाधि प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ एक ही होगा मतलब परमार्थ योग को पाया हुआ व्यक्ति केसव समाधि स्थित प्रज्ञा से क्या भाषा हे केशव समाधि स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है भाष्य थोड़ा देखेंगे स्थित प्रज्ञा में समाज करते हैं स्थित प्रज्ञा यश सह स्थित प्रज्ञा लगा क्या स्थित प्रश सह स्थित प्रज्ञा स्थितकर्त है प्रतिष्ठिता प्रज्ञाकृत का तोता बुद्धि या तो ज्ञान मतलब स्थिर हो गया है ज्ञान जिसका स्थिर हो गया है ज्ञान उसे क्या कहते हैं स्थित प्रज्ञा स्थिर हो गया ज्ञान जिसका उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञा मतलब तो परमात्मा जिसका प्रतिष्ठित हो गया है या स्थिर हो गया है परमात्मा परमात्मा का ज्ञान जिसको स्थिर हो गया है के शब्दों में क्या है अहम अस्मि परम ब्रह्म अहम परम ब्रह्म अस्मि अहम परम ब्रह्म अस्मी स्थिता प्रतिष्ठिता प्रज्ञा यसे अहम परम ब्रह्म अस्मी स्थिता प्रतिष्ठिता प्रज्ञा कि मैं परब्रम हूँ इस प्रकार जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है स्थित हो गई है मतलब स्थिर हो गई है हाँ मैं इस प्रकार जिसकी स्थिर हो गई है उसमें कोई उसको संदेह जिसकी स्थिर हो गई है स स्थिर प्रज्ञा उसे क्या कहते हैं स्थिर प्रज्ञा तस् का भाषा उसकी क्या भाषा है भाषा है न का भाषा करते करते किम भाषणम वचनम भाषण वचनम नपुंसकलिंग इसलिए किन शब्द का प्रयोग कर दिया भाषा स्त्रीलिंग इस था इसलिए क्या शब्द था तो ये तात्पर्य नहीं है कि मतलब स्थित प्रज्ञ कौन सी भाषा बोलता है ये मतलब नहीं है स्थित प्रज्ञ बोलना चाहेगा क्या तो इसलिए भाष्यकार क्या कहते हैं उसका तात्पर्य असौ ये किम भाषणम वचनम कथम असौ पर ही असौ अर्थ यह कौन स्थित प्रज्ञ परही अर्थ अन्य लोगों के द्वारा पर अर्थ है या अन्य लोगों के द्वारा किस प्रकार कहा जाता है अन्य लोगों के द्वारा किस प्रकार कहा जाता है लोग अन्य लोग इसके बारे में क्या वचन कहते हैं अन्य लोग इसके बारे में क्या वचन कहते हैं कैसे लगाऊ मैं इस फिर लदी की क्या भाषा होती है फिर तात्पर्य बताया भाषा करके क्या है भाषणम वचनम अच्छा असौ पर ही कथम भाष्य भाषा का तो भाषण वचन हो गया ना असौ पर ही कथम भाष्य के असो का तो स्थित प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ अन्य लोगों के द्वारा कैसे बताया जाता है स्थित प्रज्ञ अन्य लोगों के द्वारा मतलब तो क्या हुआ की स्थित प्रज्ञ अन्य लोगों के द्वारा किन लक्षणों से बताया जाता है लगेगा स्थित प्रज्ञ मनुष्य अन्य स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अन्य मनुष्यों के द्वारा किन लक्षणों से कैसे किस प्रकार बताया जाता है मतलब किन लक्षणों से ठीक है हाँ दूसरे लोग किन लक्षणों से उसको बताते हैं किन लक्षणों से उसको बता वही है जब बताएंगे तब जानेगा वो तो भाषा सब है इसलिए बताना कहा गया समाधि स्थस्थ का अर्थ का क्या अर्थ है और समाधो स्थित वही ध्यान देना समाधो स्थित का अर्थ वही लब्ध समाधि प्रज्ञ लग जायेगा हाँ अच्छा ठीक है इस समाधि स्थित प्रज्ञ को किन लक्षणों के द्वारा बताया जाता है या इस समाधि स्थित प्रज्ञ को किस प्रकार बताया जाता है और देखेंगे आगे लग गया एक प्रश्न हो गया और दूसरा प्रश्न देखना स्थित ही किन प्रभा से हाँ अब ये उसके स्वयं का बोलना हो गया स्थित ही अर्थ हुआ स्थित प्रज्ञा स्वयं हुआ प्रभा से वह मतलब अथवा अर्थ में लेना नहीं और अर्थ में और, और स्थित प्रज्ञ मनुष्य स्वयं क्या बोलता है स्वयं क्या बोलता है यदि कभी अपनी अनुभूति को व्यक्त करना चाहे तो कैसे व्यक्त करता है कभी व्यक्त करना चाहे अपनी अनुभूति को किसी अधिकारी पुरुष के सामने तो कैसे व्यक्त करता है स्थित मनुष्य स्वयं क्या बोलता है दूसरा प्रश्न हुआ और किम आशीत का अर्थ है कैसे बैठता है की मासीत का क्या है कैसे बैठता है।, है किम किम, है और कैसे कैसे, चलता ना, की मासीत आसनं वा ब्रजनं तस्य अच्छा हुआ मतलब यहाँ आसनं ब्रजनं तस्य कथम वह तस् आसनम ब्रजनं कथम की मासीत ब्रजेट किम था ना इसको समझाते हैं कैसे बैठता है कैसे चलता है उसका आसन मतलब बैठना और चलना किस प्रकार का है उसका बैठना और चलना कैसे होता है अनेक श्लोक स्थिर तज्ञ से लक्षण प्रेक्षक इस श्लोक के द्वारा स्थित प्रज्ञ का लक्षण पूछा जाता है अब देखना लक्षण पूछे गए तो चारों तरीके से उसको चार प्रश्न हो गए हैं इसमें अब ध्यान देना तो चारों के उत्तर किस प्रकार आगे दिए जाएंगे उनको ध्यान रखना किस प्रश्न का क्या उत्तर है फिर आगे देखेंगे योगी जो आदिताकार से आरंभ से ही या ब्रह्मचर्य अवस्था से ही क्या मतलब हुआ आदि आदि तो ब्रह्मचर्याश्रम है ना हाँ जो आदि से ही कर्मान संन्यास से कर्मों का त्याग करके कर्मों का त्याग करके ग्रह आश्रम में गया ही नहीं तो अग्नि और कर्मों का दायित्व आया नहीं और पहले जो कुछ था वो भी संन्यास में चलिए जो ब्रह्मचर्याश्रम से ही कर्मो का त्याग करके ज्ञान योग निष्ठा में प्रवृत्त हुआ है ज्ञान योग निष्ठा में प्रवृत्त हुआ।, हुआ है अच्छा मतलब उसने कर्म योग में प्रवृत्त हुआ ही नहीं व्यक्ति कर्म योग में प्रवृत्त हुआ ही नहीं है। जो ब्रह्मचर्य अवस्था से ही कर्म से कर्मों का संन्यास करके ज्ञान योग निष्ठा में प्रवृत्त हुआ है एक ये हो गया ना यहाँ ही लगा है ना ही ऐसा लगा लेना ही करते अस्मात क्योंकि वैराग्यवान है इसलिए ही करते क्या होता है असमात करना पे क्योंकि वैराग्यवान है इसलिए जो मनुष्य ब्रह्मचर्य अवस्था से ही कर्मों का त्याग करके ज्ञान योग निष्ठा में लगा हुआ है ज्ञान योग निष्ठा में कब लगता है होने पर? तो चित्त शुद्ध उसका पूर्व जन्म के संस्कार से है, है और जब चित्त शुद्ध है तो विषय चिंतन होगा ये ज्ञान देना ज्ञान योग निष्ठा में लगने का मतलब ही है अब देखना की जो ब्रह्मचर अवस्था से ही कर्मो का त्याग करके ज्ञान योग निष्ठा में लगा हुआ है प्रवृत्ता तक हुआ क्या यह कर्म योग है अब दूसरा व्यक्ति आया और जो कर्मयोग के द्वारा चित शुद्धि होने पर ज्ञान योग निष्ठा प्रवृत्त हुआ है दो बात हो गई ना क्या यह और जो कर्मयोग के द्वारा चित्त शुद्धि होने पर ज्ञान योग निष्ठा प्रवृत्त हुआ है कैसे लगाएंगे क्या यह, लगा? यह कर्म है ना ज्ञान योग निष्ठायाम प्रवृत्ता लगा क्या यह कर्म योगे ना ज्ञान योग निष्ठाया प्रवृत्ता और जो कर्मयोग के द्वारा ज्ञान योग निष्ठा प्रवृत्त हुआ है तो कर्मियों के द्वारा ज्ञान योग निष्ठा में प्रवृत्त कब होगा होने पर तो दो हो गए ना अच्छा ठीक है दो हो गए ना ये हो गया दोनों अब दोनों को लाभ तो एक ही होगा कि क्योंकि दोनों ज्ञान योग निष्ठा में प्रवृत्त हो गए हैं अब तयो हो यहाँ थोड़ा लिख लेना स्थिति स्थित प्रज्ञ शब्द वाक्योर स्थित प्रज्ञ शब्द वाक्यो स्थित वाच्य, प्रग्शब्दवाच्यवाच्य स्थित द्वयो द्वयो रपि रपि शब्दवाच्यरपक्षर स्थित प्रग्शब्दवाच्योर द्वयोति लक्षणम प्रक्ष देना तयो शब्द का अर्थ है स्थिर रति ये किसका तयोग का स्थिति प्रज्ञ शब्द के वाच्य वो दोनों कौन जो जो कर्मों का त्याग करके ज्ञान योग निष्ठा प्रवृत्त हुआ ना शुरू से ही कर्मों का त्याग करके जो ज्ञान योग निष्ठा में प्रवृत्त हुआ और जो कर्मयोग के द्वारा ज्ञान योग निष्ठा में प्रवृत्त हुआ तो दोनों स्थिर प्रज्ञ हो सकते हैं ना जब ज्ञान योग निष्ठा में लग गए तो स्थिर प्रज्ञ हो जाएंगे ज्ञान योग निष्ठा में लग, लगने पर क्या हो जाएंगे स्थिति प्रज्ञ हो जाएंगे इस तयो का ये अर्थ हुआ और फिर लक्षणम प्रक्षते का अध्यार किया है लक्षण प्रत्ये का क्या किया है तयो के बाद विराम कर लो है ना एक वाक्य हो गया लक्षणम प्रत्ये का अध्ययार हो गया यहाँ पर इसको जोड़ करके अर्थ लगेगा नहीं तय फिर स्थिति प्रद्यस्त अच्छा ये अच्छा है ये नहीं तो यदि ऐसा अध्ययन नहीं करें तो उन दोनों में स्थिति प्रज्ञा से फिर वचन आ जाता है, ये बचन है फिर ऐसा करना पड़ेगा की स्थिति में स्थिति प्रज्ञा तो फिर तो ऐसा लगेगा की कोई एक लेना है अध्ययन न करें तो ये लग सकता है क्या उन दोनों में स्थित प्रज्ञ हुए का अब लगाइए जैसे हमने लगा दिया है वो ठीक है अब ऐसा लगाना प्रज्ञा तिथि स्थित प्रज्ञा से आरभ्य <गीगा> प्रजात hmm. इस प्रकार स्थिति प्रज्ञ का प्रकरण आरंभ करके अध्यार है ना प्रजाति प्रजात इस प्रकार स्थिति प्रज्ञ का प्रकरण आरंभ करके यहाँ प्रकरण जोड़ लेना प्रजात इस प्रकार स्थिति की परिसाप्ति पर्यंत स्थिति प्रज्ञ का लक्षण और स्थिति प्रज्ञा होने के साधनों को उपदेश किया जाता है स्थिति प्रज्ञ का लक्षण और किसके साधन स्थित प्रज्ञा होने के साधनों का उपदेश किया जाता है यदि अध्याय नहीं करेंगे तो फिर ऐसा लगाना पड़ेगा उन दोनों में स्थिर प्रज्ञ हुए मनुष्य के प्रकरण का प्रजात से आरंभ करके और अध्याय कर लो तो अच्छा है जो मैंने बताया ना कि प्रजात यहाँ से स्थिति प्रज्ञ के प्रकरण का आरंभ करके अध्याय की पर समाप्ति पर स्थित के लक्षण और स्थित प्रज्ञ होने के साधन का उपदेश किया जाता है ओम पूर्णवद पूर्णम पूर्ण पूर्ण पूर्ण अच्छा हो नहीं पाता है पाट ज्यादा बस बोलता तो मैं लगातार हूँ तो नहीं हूँ